पत्रावली तीन सौ स्वामी शुद्धानंद को लिखित कश्मीर के प्रधान न्यायाधीश श्री ऋषि मुखोपाध्याय का मकान श्रीनगर 15 सितंबर अठारह सौ संतानवे प्रिय शुद्धानंद आखिर में हम कश्मीर आ पहुँचे हैं यहाँ की सारी सुंदरता की बातें तुम्हें लिखने से लाभ ही क्या होगा मैं समझता हूँ कि यही एकमात्र देश है जो कि योगियों के लिए अनुकूल है किंतु इस देश के जो वर्तमान अधिवासी हैं उनका शारीरिक सौंदर्य तो अपूर्व है किंतु वे हैं नितांत गंदे इस देश के दृष्टव्य स्थलों को देखने तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए एक माह तक नदियों की सैर करने का मेरा विचार है किंतु इस समय शहर में भयानक मलेरिया का प्रकोप है सदानंद तथा कृष्णलाल को बुखार आ गया है सदानंद आज कुछ अच्छा है किंतु कृष्ण को अभी बुखार है आज डॉक्टर ने उसे जुलाप लेने के लिए कहा है आशा है कि वह कल तक स्वस्थ हो जाएगा एवं हम यात्रा भी कल प्रारंभ करेंगे कश्मीर सरकार ने अपनी एक बड़ी नाव मुझे इस्तेमाल करने को दी है वह अत्यंत सुंदर तथा सुखप्रद है उन्होंने ज़िले के तहसीलदारों के प्रति भी आदेश जारी किया है हमें देखने के लिए दल बांधकर कर यहाँ के लोग आ रहे हैं तथा हमारी सुख सुविधा के लिए जो कुछ आवश्यक है उसकी सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं अमेरिका के किसी समाचार पत्र में प्रकाशित डॉक्टर बरोज का एक लेख इंडियन मिरर में उद्धृत किया गया है किसी एक व्यक्ति ने अपना नाम उल्लेख न ना कर इंडियन मिरर का उक्त अंश मुझे भेज दिया है एवं उसका क्या उत्तर होगा यह जानना चाह है मैं उक्त अंश को ब्रह्मानंद के पास भेज रहा हूँ तथा जो अंश एकदम मिथ्या है उसका जवाब भी लिख दे रहा हूँ तुम वहाँ सकुशल हो तथा अपने दैनिक कार्य का संचालन कर रहे हो यह जानकर मुझे खुशी हुई मुझे शिवानंद का भी एक पत्र मिला है उसमें वहाँ के कार्यों का विस्तृत विवरण है एक माह के बाद मैं पंजाब जा रहा हूँ आशा है कि तुम तीनों मुझसे अम्बाला में मिलोगे यदि कोई केंद्र स्थापित हो सके तो तुम लोगों में से किसी को उसका कार्यभार सौंप दूँगा निरंजन कृष्णलाल तथा लाटू को वापस भेज दूँगा एक बार शीघ्रतया पंजाब तथा सिंध होते हुए काठियावाड़ एवं बड़ौदा होकर राजपुताना लौटने की मेरी इच्छा है वहाँ से नेपाल जाने का विचार है उसके बाद कलकत्ता मुझे श्रीनगर में ऋषि बाबू के मकान के पते पर पत्र देना लौटते समय मुझे पत्र मिल जाएंगे सबको मेरा प्यार तथा आशीर्वाद कहना तुम्हारा विवेकानंद तीन श्री हरिपद मित्र को लिखित श्रीनगर काश्मीर अट्ठारह सौ संतानवे प्रीहरिपद पिछले नौ महीने से मेरा स्वास्थ्य बहुत ही खराब चल रहा है एवं गर्मी ने तो उसे और भी खराब कर दिया है अतः मैं पहाड़ पर एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण कर रहा हूँ अभी मैं कश्मीर में हूँ मैं चारों ओर बहुत घूमा हूँ परंतु ऐसा देश मैंने कभी नहीं देखा मैं शीघ्र ही पंजाब के लिए प्रस्थान करूँगा और पुनः कार्य में लग जाऊँगा शारदानंद से तुम्हारा सारा समाचार मुझे मिला और बराबर मिलता रहता है पंजाब के बाद मैं निश्चय ही कराची जाऊंगा। अतः वहाँ पर हम लोगों की भेंट होगी साशीष विवेकानंद तीन श्रीमती इंदुमती मित्र को लिखित कल्याणिया इतने दिन तुम्हें पत्र न देने एवं बेलगांव न जाने के कारण तुम नाराज न ना होना मैं बहुत बीमार था और उस समय जाना मेरे लिए असंभव था अब हिमालय भ्रमण के फलस्वरूप पहले जैसा स्वास्थ्य अधिक अंश में मैं प्राप्त कर सका हूँ शीघ्र ही पुनः कार्य प्रारंभ करने का विचार है दो सप्ताह के अंदर पंजाब जाना है तथा लाहौर एवं अमृतसर में दो एक व्याख्यान देकर तुरंत ही कराची होते हुए गुजरात तथा कच्छ आदि के लिए रवाना होना है कराची में निश्चित ही तुम लोगों से भेंट करूँगा काश्मीर वास्तव में ही भूस्वर्ग है ऐसा देश पृथ्वी में दूसरा नहीं है यहाँ पर जैसे सुंदर पहाड़ वैसी ही नदियाँ वैसी ही वृक्ष लताएँ वैसे ही स्त्री पुरुष एवं पशु पक्षी आदि सभी सुंदर हैं अब तक न देखने के कारण चित्त दुखी होता है अपनी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था मुझे सविस्तार लिखना तथा मेरा विशेष आशीर्वाद जानना सदा ही तुम लोगों की मंगल कामना कर रहा हूँ यह निश्चित जानना तुम्हारा विवेकानंद कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित श्रीनगर कश्मीर तीस सितम्बर अठारह सौ संतानवे यदि सचमुच आना चाहती हो तो शीघ्र ही चली आओ नवंबर से फरवरी के मध्य तक भारत में ठंडक रहती है उसके पश्चात वह गर्म हो जाता है तुम जो कुछ देखना चाहती हो वह इस अवधि के भीतर देख सकती हो परंतु सब कुछ देखने में तो वर्षों का समय लग जाएगा मैं जल्दी में हूँ इसलिए जल्दी में लिखे इस कार्ड के लिए क्षमा करना कृपया श्रीमती बुल को मेरा स्नेह कहना एवं गुडविन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मेरी शुभकामनाएँ तथा हार्दिक मां बच्चे और अंत में लेकिन किसी से कम नहीं फ्रैंकी को मेरा स्नेह देना भगवत पदाश्रित विवेकानंद स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित श्रीनगर कश्मीर तीस सितंबर अठारह अभिन्न संतानवे हृदय तुम्हारा प्रेम पूर्ण पत्र मिला एवं मठ से भी पत्र प्राप्त हुआ दो तीन दिन के अंदर ही मैं पंजाब रवाना हो रहा हूं विलायत से बुलावा आया है कुमारी नोबेल ने अपने पत्र में जो जो प्रश्न किए हैं उसके बारे में मेरे उत्तर निम्नलिखित हैं पहला प्राय सभी शाखा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं किंतु अभी आंदोलन का प्रारंभ मात्र है दूसरा सन्यासियों में अधिकांश शिक्षित हैं जो लोग ऐसे नहीं हैं उनको व्यवहारिक शिक्षा दी जा रही है किंतु सर्वोपरि निष्कपट स्वार्थ शून्यता ही सत्कार्य के लिए नितान्त आवश्यक है तदर्थ अन्यान्य शिक्षाओं की अपेक्षा आध्यात्मिक शिक्षा की ओर ही विशेष ध्यान दिया जाता है तीसरा व्यवहारिक शिक्षक वर्ग जो कि हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें अधिकांश शिक्षित हैं इस समय केवल उन लोगों को हमारी कार्य प्रणाली की शिक्षा देना तथा उनके चरित्र का निर्माण करना आवश्यक है शिक्षा का उद्देश्य है उनको आज्ञावाहक तथा निर्भीक बनाना और उसकी प्रणाली है सर्वप्रथम गरीबों की शरीर यात्रा की व्यवस्था करना तथा क्रमशः मानसिक उच्चतर स्तरों की ओर अग्रसर होना शिल्प एवं कला भाव के कारण हमारी कार्यसूची के अंतर्गत केवल इस अंग को अभी हम प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं इस समय जो कार्य करने का सीधा साधा ढंग अपनाया जा सकता है वह यह है कि भारतवासियों में स्वदेशी वस्तु का काम मिलाने की भावना जागृत करनी होगी तथा भारत की बनी हुई वस्तुओं को भारत के बाहर बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था की ओर ध्यान देना पड़ेगा जो स्वयं दलाल नहीं है साथ ही इस शाखा के द्वारा जो लाभ होगा उसे जो कारीगरों के उपकारार्थ व्यय करने के लिए प्रस्तुत हो एकमात्र ऐसे लोगों के द्वारा ही यह कार्य होना चाहिए चौथा विभिन्न स्थानों में पर्यटन करना तब तक ही आवश्यक समझा जाएगा जब तक जनता शिक्षा की ओर आकृष्ट न हो परिवराजक सन्यासियों के लिए धार्मिक भावना तथा धार्मिक जीवन अन्य सब कार्यों की अपेक्षा अत्यधिक लाभ फलदायक होगा पांचवा बिना किसी प्रकार के जातिगत भेद के अपने प्रभाव का विस्तार करना होगा अब तक केवल उच्चतम वर्ग में ही कार्य होता रहा है किंतु दुर्भिक्ष सहायता केंद्रों में हमारे कार्यभाग के द्वारा कार्य प्रारंभ किए जाने के बाद से निम्नतर जातियों को हम प्रभावान्वित करने में सफल हो रहे हैं छठवा प्राय सभी सिंधु हम सभी हिंदू हमारे कार्य का समर्थन करते हैं किंतु इस प्रकार के कार्य में प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के लिए वे अभ्यस्त नहीं हैं सातवां हाँ एक बात यह भी है कि हम पहले से ही दान तथा अन्यन्या सत्कार्यों में भारतीय विभिन्न धर्मावलंबियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं इन सूत्रों के आधार पर कुमारी नोवेल को पत्र लिखना पर्याप्त होगा योगेन की चिकित्सा में किसी प्रकार की त्रुटि न होनी चाहिए आवश्यकता पड़ने पर मूल धनराशि से भी खर्च करना भवनाथ की पत्नी को क्या तुम देखने गए थे ब्रह्मचारी हरिप्रष्ष्न यदि आ सके तो बहुत ही उत्तम है श्री सेवियर कोई घर प्राप्त करने के लिए अत्यंत अधीर हो उठे हैं शीघ्र ही है इसकी कोई व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है हरिप्रष्णन इंजीनियर है इस बारे में शीघ्रता से वह कुछ कर सकता है तथा समुचित स्थान आदि का ज्ञान उसे अच्छा है देहरादून मसूरी के समीप वे लोग सेवियर दम्पत्ति जगह लेना चाहते हैं अर्थात जहाँ सर्दी अधिक न हो तथा बारहों महीने रहा जा सके अतः इस पत्र को पाते ही हरिप्रसन्न को श्री श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय के मकान मेडिकल हॉल अंबाला कैंट इस पते पर रवाना कर देना मैं पंजाब में आते ही सेवियर को उसके साथ भेजूँगा मैं शीघ्र ही पंजाब होता हुआ काठियावाड़ गुजरात न कर, कराची एवं वहाँ से राजपुताना के अंदर होकर नेपाल का चक्कर लगाता हुआ जल्द ही वापस मठ आ रहा हूँ दुर्भिक्ष में कार्य करने के लिए क्या तुलसी मध्य भारत गया है यहाँ पर हम लोग सकुशल हैं पेशाब में शक्कर इत्यादि की कोई शिकायत नहीं है डॉक्टर मित्र ने परीक्षा की थी कभी पेट गर्म होने पर पेशाब में गाढ़ापन स्पेसिक ग्रेविटी की कुछ वृद्धि होती है बस इतना ही साधारण स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तथा डायबिटिस तो बहुत दिन पहले ही भाग चुका है अब आगे डरना नहीं है चावल चीनी आदि के व्यवहार से भी जब कोई हानि नहीं हुई तो डरने की कोई बात नहीं है हमसे सबसे मेरा आशीर्वाद तथा प्यार कहना मुझे समाचार प्राप्त हुआ है कि काली न्यूयॉर्क पहुँच चुका है किंतु उसने कोई पत्र नहीं दिया है स्टडी ने लिखा है कि उसका कार्य इतना बढ़ गया था कि लोग आश्चर्य करने लगे थे साथ ही दो चार व्यक्तियों ने उसकी विशेष प्रशंसा कर पत्र भी लिखा है अस्तु तो अमेरिका में इतने अधिक गड़बड़ी नहीं है काम किसी तरह चलता रहेगा शुद्धानंद तथा उसके भाई को भी हर प्रसन्न के साथ भेज देना वर्तमान दल में से केवल गुप्त तथा अच्युत मेरे साथ रहेंगे स स्नेह तुम्हारा विवेकानंद